CIET-NCE-RT दोरा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्थे पुष्तक रिमजिम में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती, पाठ का शीर्षक है एक दिन की बाजशाहत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 हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे yeah! अभी सुभह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को जिंजोड डाला कि अम्मी अम्मी हा? हा? चल दियो सदयाल कीजिए वो अम्मी ने चाहा एक झपड़ रसीद करके सो रहे मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरिरा पीना शुरू किया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 आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी जैसे अब्बा कहते हैं कि एक अन्य का क्या करोगे जेब खर्ष तो ले चुके थोड़ी देर बाद खान सामा आया बेगम साहिवा आज क्या पकेगा आ, आलू गोश्त कबाब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 जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं हां दोनों ने एक साथ कहा ए फिटती भर को टाइम से आया कर दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं मैं किए जा रही थी मैं तो तो ग चुकी हूं क्या करूं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 हम्म आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी शाम तक गारठ हो आएगी इस साड़ी को बदलकर जाइए आज वो सफेद वॉल की साड़ी पहन लो अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुक्म आपा चल गई हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की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 दाउदे आलचरुवेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन